आप काटे वो मरेगा नहीं तो मरे दिया दो ऐसे दो थे डालना है और 10-10 मिनट से तीन बार डालना जिसको भी साफ काटेगा कोई भी सांप काटेगा रसल वाइपर हो करसा हो, हो नाग हो कोबरा हो किंग कोबरा हो पाइथन हो दोन दो थे सीधे जूप पर दस दस मिनट के अंतर से तीन बार तो वो आदमी को तीन बार आपने दे दिया तो जान उसकी बच जाएगी कोई जरूरत नहीं कई बार तो दवा खाने तक ले जाने का समय नहीं है ये तो लेके गए थे दवा खाने तक लेकिन तो बीच में ही मृत्यु हो गए क्योंकि जो बहुत जहरीली सांप है ना एक डेढ़ घंटे में तो जहर उनका पूरे मस्तिष्क में पहुंच जाता है बड़ा आदमी है तो तीन साढ़े तीन घंटे तक संघर्ष करता है बच्चे को तो एक सवा घंटे में मुश्किल हो जाता बहुत अच्छा है घर में रखिए ग्राम पंचायत में रखिए। इसके साइड इफेक्ट हैं अगर जो सांप में नहीं काटा और ये औषधि दे दिया तो भी मृत्यु हो सकती है इसलिए पहले कंफर्म कर लेना सांप ने ही काटा तो नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है औसत देना तो भी नहीं देना तो भी कोई उससे नहीं मरेगा और तकलीफ भी नहीं आएगी सांप ने काट लिया है ये कंफर्म है वो बिचारी है नहीं है निःशुल्क है नहीं है वो आप मत सोचो आप इतना ही सांप ने काटा क्या क्योंकि आपको कैसे मालूम मानूंगे विषारी है नहीं है वो तो मैं देख के पता कर सकता हूं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है आपको तो नहीं आप उतना ही पता करो कि सांप ने काटा अगर काटा तो दे दो सांप ने काटा है तो देने पे इसको कोई हानि नहीं है नहीं काटा तो दे दिया तो तकलीफ है अब सांप ने काटा ये पता कैसे चले तो हमेशा याद रखो जब भी सांप काटता है तो जहां काटेगा का वहां सूझ जा जाती है और उसके दो दांत के निशान रहते हमेशा और साथ के दांत के निशान कभी मिटते नहीं जिंदगी पर्यंत रहते कभी भी नहीं मिटते कितनी भी औषध लगाओ कुछ भी लेप करो वो नहीं मिटते कोई भी औषध खाओ तो भी नहीं मिटते ये तो निशान ऐसे होते हैं तो आप शरीर में ध्यान से देखोगे तो या तो सूज आई होगी सूज जहां है वही पे निशान मिलेंगे दो बात के निशान और बराबर पर रहते हैं तो आप कंफर्म कर सकते हो कि सांप ने काटा है तो उसी समय यह औषधि दे देना कम से कम साढ़े तीन घंटे के अंदर ये औषधि मिल जानी चाहिए और बच्चों को एक से डेढ़ घंटे के अंदर मिल जानी चाहिए ये जहर है ये सांप का ही जहर है देगा वो उसको ये बोलना हमारे डॉक्टर ने कहा है ये नहीं कहना कि हम लोगों को देने के लिए लेके जा रहे हैं तो वो नहीं देगा वो कह तो तुम डॉक्टर है क्या तो कहना नहीं हमारे डॉक्टर ने बोला है तो हम लेके जा रहे हैं चिट्ठी मांगेगा तो लिख के ले जाना अपने हाथ से आर एक्स वो के लिखे लिखे लिखे। आर और एक्स तो ये ऑन्सर तो सबको रखना ही चाहिए ठीक है